नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ बीके शामली जी आए हुए हैं काफी राग के ऊपर उन्होंने बातें की है काफी बातचीत हम करते रहते हैं आज जो है विशेष देश राग के बारे में बात करेंगे देश राग जो है एक विशेष राग है जिसमें बहुत सारे देशभक्ति के गीत बने हुए हैं तो इस विषय के ऊपर हम लोग विशेष रूप से जानने की कोशिश करते हैं उस राग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो ऐसे ही कुछ बातें आज देश राग के बारे में हम सुनेंगे श्यामली जी से और उसको समझेंगे तो आप सभी की तरफ से बी के जी का बहुत बहुत स्वागत है आज शो में नमस्कार मधुबन की जितने सारे लिस्नर है सबको नमस्कार करते हैं जो हम कुछ लाइनें हम पेश किए हैं एक्चुअली जो लीक है लिरिक्स बांग्ला बेंगल में बांग्लादेश बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उन्होंने लिरिक्स लिखा है लिखा है। और एक्चुअली इसको पहले जो है पहले जो धुन दिया है वो है रविन्द्रनाथ टाइगोर टैगोर जी ने टैगोर जी ने इसकी धुन धुन बनाई। बनाया पहले। हमने जो किया है ये एक्चुअली टैगोर जी का धुन है अभी हम सुबह जो सुनते हैं वो मॉडिफिकेशन हो रहा है अभी जैसे लता जी ने भी किया है ए रामन भी किया है, है। बाद, में उपर, तो बाद में तो काफी लोगों ने इसके ऊपर करके रिसर्च किया है उसके बाद अलग अलग, अलग धुन से अलग अलग, अलग राग से बनाया एक्चुअली देश राग के ऊपर है रविन्द्रनाथ टैगोर जब धुन कर रहे थे तो देश राग की ऊपर ही कर रहे थे ऐसे देश राग भी है हम कंट्री तो हमको कहते देश भी मतलब भारत जो उसका हम कहते हैं देश बोलते है इसलिए ये देश राग के प्रयोग हुआ है तो आज हम क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत फेमस ये जो गीत गाय है बंदे मातरम ये तो हमारा रोम रोम में बैठा हुआ है जब आ, कोई देशभक्ति गान गीत गा होता है तो पहली ये गीत ही कटते है बंदे मातरम तो आज हम क्या करेंगे देश राग के ऊपर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे ये जो राग जो है ये खम्बट के है।, तो है हमने देखा है खम्बज उसको अरोहन में कुछ सब सुर है अवरोहन में कुमलनी प्रयोग होता है ऐसे ही है देशरा की लेकिन थोड़ा अलग से होता है एक राग से दूसरे राग को कैसे डिफर करें जो स्वर लगता है वो प्रयोग के ऊपर कैसे उसको चलन के ऊपर भी उसको हम समझा जाता है कि ये राग ऐसे है और स्वर की प्रयोग में भी ऐसे उसको चलन में भी ऐसे समझा जाता है कि ऐसे करना है तो खाम्बा ठाट में जब होता है कुमलनी है अरुण्य में ऐसे भी देशराग में भी ऐसी है लेकिन इसमें जो जाति जो है औरब संपूर्ण क्योंकि जाने का टाइम पाँच स्वर की प्रयोग होता है और अवरण में सात स्वर की प्रयोग होता है लेकिन मास्ट कोमल होना ही चाहिए जैसे हम प्रयोग करते हैं हम प्रिंट करते हैं देशराग ऐसे होता है तो जाति जो है औरब संपूर्ण की है और वादी जो है रे है और सौवादी है पा या अब ये पल्टिक भी कर सकते हो पा वादी स्वर कर सकते हो रे संवादी करते हो लेकिन रे और पा है और इसमें जो बर्जित स्वर है जाने का टाइम में आपको गा और धा ये बर्जित है अच्छा वर्जित है, जाते बर्जीत बर्जीत है। जाने और आते, वक्त? आते वक्त सब स्वर सब स्वर लेकिन कोमलनी कोमल जाने का टाइम अरुण में शुद्ध नी का प्रयोग होता है और अवरोन में कोमलनी प्रयोग को प्रयोग है बाद में दिखाएंगे कैसे होता है हम तो इसको बायोडाटा दे रहे हैं कैसे जी, कैसे जी, कर रहे हैं तो इसमें राग जो है ज़्यादातर क्लासिक ख्याल ज़्यादातर नहीं होता है ऐसे प्रचलित नहीं है होता है तो को, कोई कोई बड़े बड़े घुनी जो गायक जो है वो तो प्रेजेंट करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ठुंगड़ी होता है गीत है गज़ल है भजन है ठुमड़ी है बहुत सारे ऐसे ऐसे हम प्रजेंट करते हैं तो आज दिखाते हैं इसको चलन कैसे है और समय जो है इसको समय है रात्रि द्वितीय प्रहर की है ये नौ दस के बीच में आठ नौ दस के बीच में अगर होता है तो बहुत अच्छा है ये जो है नौ से बड़ा की अगर देश राख के जो होता है ज़्यादातर इसमें देखा जाए जब बड़े बड़े गायक प्रेजेंट करते हैं इसमें ज़्यादातर बारिश के टाइम में कैसे बरसात के टाइम में कैसे जब बारिश के टाइम में कोई गीत प्रेजेंट करते हैं तो देशराग में ज़्यादा से ज़्यादा देशराग भी होता है या राधा किशन की श्रृंगार होता है इसमें देशराग प्रयुक्त है और 9 से 12 में ये जो देखा जाए ये जो समय जो है हम पहले ही जानते थे कि रास जो होते थे ठीक इसके बीच में नौ से बारह के अंदर किशन जी का राधा जी का जो रास होते थे मिलन जो होते श्रृंगार जो होते थे तो उसके साथ जो गोपी गोपी डांसिंग करते थे वो इसमें ये देश राग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गीत जो होते थे इसके ऊपर आधारित होता था ठीक है तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये राग की चलन है सारे अब देखो कि अगर रेगा ऐसे हम करते हैं तो एकदम सबको मालूम हो जाता है कि देश राखी है सबके अलग अलग चलन है ना स्वर के प्रयोग के ऊपर होता है एक ही स्वर प्रयोग होता है एक ही जाति है एक ही सब कुछ है लेकिन थोड़ा अलग ढंग से होता है तो इसको डिफर कर जाते हैं थोड़ा अलग इसका अंतर होता है इसलिए ऐसे करती हूँ कि सरे मापा नी सा सानी धापा मग रेगा रे गा सा रे मा पा नी धा धापा धमा धा रेगा सा नी सा रे गा रे मा पा पानी सा, पा सा रे नी धा पा धा मा गा रे गा सा इसके जो चलन जो है आरोहण अवरण हमने आपको दिखाया पकड़ भी दिखाया अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा इसमें कैसे बड़ा ख्याल छोटा ख्याल जैसे हम करते हैं बड़ा ख्याल की करते हैं थोड़ा सा नमूना पेश करती हूँ कि इसमें करना चाहिए आपको पहले भी बताया कि अगर बड़ा ख्याल थोड़ा सा करे तो जब द्रुत ख्याल करेंगे छोटा ख्याल करेंगे उसको रूपरेखा और भी अच्छा होता है मधुर होता है सुनने भी अच्छा लगता है तो ऐसे हम करती हूँ थोड़ा विलंबित का बड़ा ख्याल जो है उसको थोड़ा स्थाई करती हूँ उसके बाद मैं छोटा ख्याल पेश करूँगी कैसे होता है bei परिसर मगरेगा निप दग रे गे नी परिसर सा पा धाम गया धामी pani sa ni da pa da ma ga re ga pa sa pani sa re ga ni sa श्यामली जी ने बहुत ही अच्छा अभ्यास गीत जो है देश राग पर आधारित तो उन्होंने सुनाया कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देश राग को और उसका चलन और आरो और दोनों चीज़ें उन्होंने बताकर एक अभ्यास गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जिसको आप प्रैक्टिस करने से देश राग गीत को या देश राग को प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको अभ्यास में आ जाएगा तो इस तरह का ये प्रयोग जो है आप 9 से 12 के बीच में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये रात के 9 से 12 के बीच में आप जो है खास तौर पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही इन चीजों को आप जान पाएंगे समझ पाएंगे और आरो और में जो है बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि दो चीजों को ध्यान में रखना है एक तो जाति समय आपका गाँ और धा वर्जित है वर्जित है और नी जो है इसमें शुद्ध लगेगा हाँ, जाते वक्त और आते वक्त जो है सब सुर लगेंगे लेकिन नी जो है कोमल लगेगा इसके ऊपर आपको ध्यान देना है तो ये चीज आपको मैथमेटिकली समझना पड़ेगा क्योंकि कोई भी राग का एक, एक स्पेशलिटी होती है तो इसे देश राग का ये स्पेशलिटी है कि आपको जाते वक्त दो सुर वर्जित है और आते वक्त सभी सुर लगते हैं लेकिन नी उसमें कोमल लगता है तो ये आपको ध्यान में रखना है और जाते वक्त ग और द जो है वर्जित हैं ये ध्यान में रखिए तो आपको देश राग जो है वो प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होगा तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम फोर सुनते रहो मस्क रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम लोग आज बात कर रहे हैं देश राग के बारे में जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल रही है और देशभक्ति वाले गीत जो हैं ख़ास इसी राग के ऊपर आधारित हैं और काफ़ी देशभक्ति गीत हम सुनते हैं तो एक एनर्जी मिलती एक मोटिवेशन मिलता है तो ये राग के आधारित ये चीज़ें बनती हैं तो आप देश राग के बारे में जानकारी तो आपको मिली है और अभी हम लोग श्यामली जी से सुनेंगे थोड़ा सा छोटा ख्याल जो इसी पर आधारित है वो सुनने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे पाय कु वर का नया प गाई दे मेरी नया ये जो हम ध्रुत पेश किए हैं ये त्रितल के ऊपर आधारित है जो हाँ, तीन तल के है पहले स्टार्ट होता है फाक से शुरू होता है खाली से शुरू होता है और सोम है रे के ऊपर पारे लगाए रे रे के ऊपर आठ मात्रा की, मात्र की बाद सम टेका होता है और जैसे तीन तल सोलह मात्रा बजते है ऐसे हमने किया है प्रेजेंट किया है तीन तल के ऊपर चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे आज देश राख के बारे में बात करते हुए और आज हमने थोड़ी सी जानकारी देश राख पर आप सभी को दिया और ये खास हमारे बीके के जी ने इसकी पूरी तैयारी करके आपको सुनाया है और इसी एपिसोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड के लिए नेक्स्ट एपिसोड में भी हम लोग देश राख के ऊपर जो बातें हैं जैसे कि किस तरह से इसको हम लोग और अलग अलग रंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और कैसे मिश्रण किया है कुछ नए फिल्मी गीत कैसे जुड़ते हैं या शुरुआत में जो गीत बने हैं उसके बारे में भी हम जानकारी इसी राग पर थोड़ा सा बात करेंगे तो अभी लेते हैं इजाज़त और आम आ, और मैं चाहूँगा कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहा है इसके बारे में आप चौरानबे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में सरगम लिखकर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और बेच सकते हैं तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया अपना रिस्पांस ज़रूर मैसेज के माध्यम से देंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी स्का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो बस कराते रहो